श्री राम रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी ब्रह्मानंद उस छात्रावास के उद्घाटनार्थ एक अप्रैल 1921 सौ ईस्वी को महाराज स्वामी शिवानंद तथा अन्य साधु एवं भक्तों के साथ पुनः मद्रास गए मई के अंत में इस शुभ कार्य का समापन कर कुछ दिन बाद वे बेंगलोर गए फिर सितंबर में वे मद्रास लौट आए तथा कलकत्ते से मृत्युका के दुर्गा प्रतिमा मंगवाकर यथाविधि पूजा संपन्न कराई काली पूजा संपन्न कराने के पश्चात उन्नीस नवंबर को वे मद्रास से चलकर इक्कीस को भुवनेश्वर पहुंचे वर्णन की सुविधा की दृष्टि से हमने उनकी दक्षिण यात्रा को एक ही स्थान पर एकत्र कर लिया है तथापि यह स्मरण रखना होगा ये अंतरिम कालों में भी महाराज मठ मिशन के विभिन्न केंद्रों में के साथ उन्होंने कामख्या तीर्थ की यात्रा की वहां पर वे जिस प्रकार दिव्य भाव में तन्मय रहा करते थे उसे उनके संगियों में से प्रत्येक ने अनुभव किया था वस्तुतः जिन लोगों ने भावघनमूर्ति श्री कृष्ण की समाधि आदि के विषय में ग्रंथों में पढ़ा था वे इन तीर्थ स्थानों में उनके मानस पुत्र की ऐसी भाव विवलता देखकर पूर्ण रूप से निसंदेह हो गए कामाख्या से महाराज महमन सिंह आए और वहाँ कुछ दिन बिताकर ढाका पहुंचे ढाका में उन्होंने 13 फरवरी को रामकृष्ण मिशन के भवन की नींव रखी यहाँ प्रवास काल में दे देव हो गए तथा नाग महाशय के तपस्यापूत आश्रम का दर्शन किया 20 मार्च 1912 सौ को महाराज को मठ से स्वामी तुरानंद शिवानंद रामलाल दादा तथा कुछ अन्य साधु भक्तों के साथ हरिद्वार आए इस बार उनकी उपस्थिति में बड़े समारोह के साथ प्रतिमा में दुर्गा पूजा हुई तीर्थ क्षेत्र में साधु सेवा के उद्देश्य से महाराज ने सभी संप्रदायों के साधुओं को पूजा में आमंत्रित किया और उन लोगों ने भी आश्रम में आकर तृप्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया इस प्रकार स्थानीय साधु समाज के साथ रामकृष्ण की आत्मीयता दिनों विख्यात गायक अघोर बाबू प्रायः ही आकर महाराज को भजन सुनाया करते थे महाराज इसमें विशेष आनंद पाते बहुत गुणी गायक तथा गुणग्राही श्रोता के सम्मिलित से जो संगीत लहरी उठती उससे वहां उपस्थित सभी लोग मंत्र मुग्ध हो जाते उन दिनों मास्टर महाशय काशी में ही थे माताजी भी वहीं थी मास्टर महाशय के मन में उस समय ऐसी धारणा थी कि ठाकुर तथा स्वामी जी के भावों में भिन्नता है एक दिन माताजी जी ने शिवाश्रम देखने के उपरांत कहा कि यह ठाकुर का ही कार्य है ठाकुर यहाँ प्रत्यक्ष विद्यमान है उनके चले जाने पर विनोद प्रिय महाराज के संकेत पर जीवा साधु ब्रह्मचारियों ने मास्टर महाशय से प्रश्न किया मास्टर महाशय मां ने कहा कि सेवाश्रम ठाकुर का ही कार्य है वहाँ ठाकुर प्रत्यक्ष विद्यमान है इस पर आपकी क्या राय है शरणागत भक्त मास्टर महाशय से बोले अब तो न मानने का कोई प्रश्न नहीं है इस प्रकार काशी शेवाश्रम में छह माह बिताने के बाद महाराज अप्रैल 1913 ईस्वी में मठ वापस लौटे। परंतु उसी वर्ष दुर्गा पूजा के अवसर पर वे पुनः काशी धाम आए और वहीं दुर्गोत्सव में भाग लिया काशी में वे प्रतिदिन काशी खंड का पाठ सुना करते तथा सबको साधन भजन में उत्साहित करते थे पेड़ पौधों के प्रति उनकी बचपन से ही प्रीति थी देश-विदेश देश-विदेश में पौधे मांग देश विदेश से मांगकर उन्होंने भूमि की की की थी। वे दोनों आश्रमों की सफाई पर भी विशेष ध्यान देते थे। उसी वर्ष उन्होंने सेवाश्रम के एक वृक्ष पर एक सूक्ष्म देहधारी को देखकर सभी को उस विषय में सावधान कर दिया था उन्होंने यह भी कहा था कि वह आत्मा अनिष्टकारक नहीं है महाराज के ऐसे असंख्य अलौकिक दर्शनों में से लोगों को दो चार ही मालूम है